क्योंकि शिक्षा के बिना मनुष्य सभ्य नहीं बन पाता इसलिए शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य मनुष्य को सभ्य और सुशिक्षित जीवन का निर्माण करने की एक प्रक्रिया है जो शिक्षा या जो विद्या या जो ज्ञान हमारे जीवन को संतुलित सभ्य सुशिक्षित और मर्यादित नहीं कर पाती है उस शिक्षा को मनुष्य के लिए देने की कोई आवश्यकता नहीं होती तो स्वामी जी ने एक वेद मंत्र के माध्यम से अपने शब्दों में स्पष्ट किया है कि शिक्षा वही श्रेष्ठतम है जो समाज में प्रेम प्यार और एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते जिस शिक्षा से मनुष्यता का कोई संबंध जुड़ा हुआ नहीं है मनुष्यता का दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं है उस शिक्षा से मनुष्य मनुष्य तो रहता है लेकिन मनुष्यत्व तो प्राप्त नहीं कर सकता और हम सब मनुष्य तो है ही पर मनुष्य कहलाने लायक भी अगर बने या मनुष्य कहलाने लायक हो तो उसके लिए कुछ उसे और अपने जीवन में करने की आवश्यकता होती है केवल दो हाथ दो पैर दो आंख एक नाक और एक सामान्य सोचने की प्रक्रिया इससे मनुष्य मनुष्यत्व की ओर नहीं बढ़ सकता मनुष्यत्व की ओर आदमी का कदम जब बढ़ता है जब व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी एक उच्चतम शिक्षा एक उच्चतम मानव मूल्यों भरी शिक्षा से जुड़ता है स्वामी जी कहते हैं कि हम जब किसी बच्चे को शिक्षा देते हैं किसी विद्यार्थी को शिक्षा देते हैं, विद्यार्थी होता है अबोध विद्यार्थी होता है छोटा उसकी बुद्धि छोटी उसकी समझ छोटी उसका अनुभव छोटा और जो शिक्षा देने वाले हैं आचार्य हैं अध्यापक हैं प्रोफेसर हैं उनकी समझ परिपक्व होती है वो अच्छाई बुराई को अच्छी तरह से समझ सकते हैं वो ठीक तरह से अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण कर सकते हैं लेकिन बच्चा अभी उतना परिपक्व नहीं है तो स्वामी कहते हैं कि बच्चे के साथ में किस तरह का व्यवहार करे कि जिससे बच्चा समाज के लिए और परिवार के लिए एक अच्छा आदर सिद्ध हो तो मंत्र है समरी भवो गाम रक्षण तमरी भवो मा अपिशन समभरण माशन यास भी अमृतत्म आसू स्वामी इसका अर्थ करते हुए लिखते हैं कि जो रिभवा रिभु कहते हैं मेधावी को कि जो बुद्धिमान पितृजन प्राप्त बछड़े के समान संतानों को शिक्षा देते हैं और इसी को संस्कृत में कहा है ये संबत्सम संगतम बत्सम मेधाविना, मे, मेधाविना पितरा गाम आरक्षण रक्ष ये एकी एक वात्सल्यन पालित संतान मातृ सा अवयवान कुरंती अर्थात धरन्ति पुष्लन्ति वा स्वामी का भाव यह है कि जो बुद्धिमान पितृजन है कि शिक्षा तो पितर ही देते हैं शिक्षा देना बुद्धिमानों का ही कार्य है परंतु वास्तविक बुद्धिमत्ता की बात स्वामी जी यहां पर कह रहे हैं बुद्धिमान तो मनुष्य है और सभी हम अपने को बुद्धिमान ही मानते हैं कोई अपने को कम समझ वाला मानने को तैयार नहीं है क्योंकि इससे उसका अहंकार घायल होता है उसको लगता है कि अगर तूने कहीं पर भी अपने को छोटा दिखाया या या अपने को बहुत ऐसा मान लिया कि तू कुछ नहीं जानता है तो फिर मैं समाज में ठीक तरह से जी नहीं सकता लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि बुद्धिमत्ता की परिभाषा ये नहीं है कि मैं समाज में अपने को बड़ा दिखाने के लिए अपने शरीर का अपनी विद्या का उपयोग करूं वो कहते हैं कि बुद्धिमान जन वो है जो बुद्धिमान पितृजन प्राप्त बछड़े के समान अब बछड़ा किसका होता है गाय का है। गाय का ही होता है और बछड़ा गाय का होता है तो बछड़ा हो या बछिया हो तो गाय के साथ में उसका क्या संबंध है गाय उसकी माँ है और बछड़ा या बछिया उसकी संतान है तो अब यहां पर ये विचार करना है कि गाय अपने बच्चे को कैसे देखती है और वो भी उस अवस्था में जब वो नई नई ब्याई हो उसको चाटती है उसका मल दूर करती है और इतना प्रेम दिखाती है कि जितनी शायद मनुष्य की माँ भी अपने संतान के प्रति उतना प्रेम नहीं दिखाती होगी जितना गाय अपने संतान के प्रति इतना प्रेम दिखाती है और इस तरह का वेद मंत्र आता भी है एक दूसरी जगह आता है वत्समेव, वत्समेव बद ऐसे वो मंत्र आता है, उसमें भी यही कहा गया है कि जैसे गाय अपने नवजात बछड़े को प्यार करती है प्रेम करती है स्नेह करती है ऐसे ही मनुष्यों को बछड़े के समान परिवार में एक दूसरे से प्रेम का भाव रख करके व्यवहार करना चाहिए बताओ और वेद से हम क्या चाहते तो स्वामी जी कहते हैं कि जो आचार्य जन हैं जो पितृजन हैं जो अध्यापक गण हैं वो अपने बच्चों के साथ में शिक्षा देने की बात तो बाद में करें महर्षि जी महाराज वेद के एक भाषण में लिखते हैं कि जो मनुष्य अविद्या अस्मिता राग द्वेश अविवेश कलेसों से जो ग्रस्त हैं वो भी दुख भोगते हैं फिर एक दूसरी बात कही कि जो संस्कृत विद्या पढ़कर वहां ये नहीं कहा कि अंग्रेजी पढ़ करके कहा कि जो संस्कृत विद्या को पढ़कर उनके शब्द अर्थ और संबंधों को जानते हुए भी जिनके जीवन में पक्षपात है अन्याय है झूठ बोलते हैं वे उन अविद्या आदि किलोसों के सागर में डूबे रहते हैं अर्थात इसका मतलब ये निकला कि हम जैसे कहते हैं कि संस्कृत तो संस्कृत तो पढ़कर के व्यक्ति सुसभ्य बन जाता है स्वामी जी की बात बिल्कुल इससे विपरीत जा रही है तो भाषा चाहे कोई पढ़ी जाए किसी भी भाषा के माध्यम से जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसका एक रूप होता है शास्त्रीय शास्त्र के माध्यम से हम बहुत सारी सूचना इकट्ठी कर लेते हैं जैसे कोई अंग्रेजी पढ़ लेता है, तो अंग्रेजी की बहुत सारी सूचना इकट्ठी कर लेते हैं गणित पढ़ लेता है इतिहास भूगोल अकबर ने क्या किया तैमूरलंग ने क्या किया कौन से सन में कौन मरा किसने कितना शासन किया ये हम सारी सारी सूचनाएं हमारे विद्यार्थी लेते रहते हैं अध्यापकों से और अध्यापक भी यही समझ के चलते हैं कि बस हमें तो सूचना देनी है व्याकरण पढ़ाने वाला भी दर्शन पढ़ाने वाला भी सूचनाएं देता है कि उस सूत्र में ये लिखा है इस सूत्र का ये अर्थ है इस सूत्र का ये अर्थ है क्या स्वामी जी का अभिप्राय या जो आधुनिक शिक्षाविद हैं क्या उनका अभिप्राय केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना ही था क्या संस्कृत के जो शास्त्री हैं या जो संस्कृत के शास्त्र हैं क्या उन ऋषियों का केवल इतना ही तात्पर्य था कि मेरी बात आप अपने शिष्यों के हृदय तक पहुंचा दो और आपके अपने कर्तव्य की इतिश्री हो जाएगी नहीं ये ये तात्पर्य न तो कपिल कणा पतंजलि का था और और ना ही अन्य ऋषियों का था शिक्षा पद्धति में बहुत सारी नैतिक शिक्षाएं डाली जा सकती हैं बहुत सारे विन्दु उसमें ऐसे डाले जा सकते हैं कि जिन पर विद्यार्थी और अध्यापक अगर दोनों विचार करें तो दोनों के बीच में एक परस्पर अच्छा संबंध जुड़ सकता है तो आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है वो देखा जाए तो शास्त्रीय ढंग से आजीविका की दृष्टि से उन्नति की दृष्टि से वो बुरी नहीं है लेकिन अफसोस इस बात का है दुर्भाग्य इस बात का है कि वो उस शिक्षा में उन बिंदुओं को नहीं डालते जिनसे मनुष्य का संबंध हृदय से या ईश्वर से जुड़ता है जिससे मनुष्य नैतिक बन सकता है जिससे मनुष्य एक आध्यात्मिक बन सकता है जिससे मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो खाई है द्वेश की ईर्ष्या की वो किस तरह से वो खाई बीच में बराबर हो जाए पट जाए इस तरह के शिक्षा के बिंदु आधुनिक शिक्षा पद्धति में बिल्कुल नहीं है परिणाम ये होता है कि वो भी वो भी बहुत सारी सूचनाए वहां इकट्ठी वह कर लेते हैं और इधर हम जो गुरूकुल वाले जो हैं, ये भी बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठी कर लेते हैं फिर अंतर क्या आ रहा अगर अंतर ही कुछ नहीं है तो ठीक है हमने संस्कृत पढ़ा दी व्याकरण पढ़ा दिया उसने इतिहास नागरिक सास अंग्रेजी पढ़ा दी तो हमें हमारे जीवन में उनके जीवन में क्या अंतर है हमारे चिंतन में उनके चिंतन में तो अंतर हो सकता है और वो, और वो चिंतन है केवल विषय का ठीक है हम संस्कृत का चिंतन करते हैं हम दर्शन का चिंतन करते हैं व्याकरण का विचार करते हैं उनकी समस्याओं वो सुलझाते हैं वो अंग्रेजी विज्ञान गणित जोग्राफी और दुनिया भर की विद्या पढ़ाते हैं वो उनसे संबंधित चिंतन करते हैं एक आस्तिक का जीवन भी वैसा ही होता है जैसा कि एक नास्तिक का आस्तिक वाले नास्तिक यही कहते हैं कि तुम ईश्वर को मानते हो परंतु तुम्हारे जीवन में तो हमें कुछ दिखता नहीं है तुम्हारे वही जीवन है वही क्रोध है वही ईर्ष्या है वही कलह है वही छल कपट है वही धोखाधड़ी है और हम नास्तिक हैं और अगर हमारे जीवन में है तो तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि हम तो है ही नास्तिक हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है और हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते तो हम तो है ही नास्तिक हमारे ऊपर आपका आक्षेप नहीं आता पर आप अपने को जो आस्तिक मानते हैं और आपके अंदर भी वही चीजें हैं जो हमारे अंदर हैं तो हम में आप में कोई मौलिक भेद तो नहीं रहा तो स्वामी जी इसका समाधान करते हैं कि विद्या और शिक्षा अपनी जगह पे है शास्त्र अपनी जगह पे है उनको शिष्य के अंदर सिंचन करना चाहिए शिष्यों को पढ़ाया जाना चाहिए लेकिन कैसे स्वामी जी पहले ही उदाहरण देते हैं कि जैसे गाय अपने बछड़े को पालती है पोसती है प्यार करती है क्या हमारे अंदर चाहे वो गुरुकुल का अध्यापक आचार्य हो चाहे वो स्कूल कॉलेज के हों क्या हमारे अंदर अपने शिष्यों के लिए प्रेम है जरा अपने अंदर झा करके देख सकते हैं हम उसमें मैं भी आ गया मैं ये नहीं कहता हूं कि ठीक है मैं कोई आपसे अलग हूं तो हमें पता लगेगा कि वास्तव में हम अंदर बहुत कुछ इन चीजों से खाली हैं हमारे अंदर वे चीजें नहीं है जो एक अच्छे मनुष्य के अंदर एक अच्छे शिक्षक के अंदर होनी चाहिए वो हमारे अंदर नहीं है परिणाम ये होता है कि जो कलह और कलेश स्कूलों कालेजों में घरों में परिवारों में चलते हैं वही कलह और कलेश और ये सब गुरूकुल में भी चलते हैं जो पक्षपात स्कूल कालेजों में चलता है वही गुरूकुलों में भी चलता है तो हम क्या आशा करें क्या आशा करें कि गुरुकुलों से कोई दयानंद कोई राम कृष्ण कोई भगत सिंह कोई ये सब निकलेंगे हमें तो आशा है नहीं क्योंकि हम जैसा देखते हैं वैसा ही हमारी दृष्टि बनती है तो यहां पर स्वामी कहते हैं कि शिक्षक एक जिम्मेदार वाला व्यक्ति है उस शिक्षक का आचरण अगर ठीक नहीं है उस शिक्षक का नीचे का शिष्य अगर केवल इतना है कि केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना शिक्षक का उद्देश्य है और शिष्य उद्देश्य है कि पाठ्यक्रम पढ़ लेना तो कहते हैं इन दोनों के बीच में कोई कड़ी नहीं जुड़ती है परिणाम यह होता है कि शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत नहीं बना पाती है शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत इसलिए नहीं बना पाती है क्योंकि सुसंस्कृत हम स्वयं ही नहीं हो पा रहे हैं और जब तक व्यक्ति स्वयं संस्कृत नहीं होगा स्वयं अपनी आत्मा से अपने परमात्मा से अपने आचरण से विद्यार्थियों की मनोवेदनाओं से विद्यार्थी के मनोविज्ञान से वो जब तक एक शिक्षक परिचित नहीं होगा शिक्षा और शिक्षक और शिष्य के बीच में कोई आत्मीय संबंध नहीं जुड़ सकता है। हम शास्त्रों से उसकी बुद्धि का विकास तो कर देते हैं हम उसकी बुद्धि विकसित कर देते हैं तर्क करो वितर्क करो ये करो वो पढ़ो सब कुछ कर देते हैं पर हमारा हृदय के साथ उसका कोई संबंध नहीं हो जाता हृदय के हमारे तार उससे नहीं जुड़ पाते हम आज भी देखते हैं जैसे जब हम अपने बच्चे को प्रवेश कराते हैं तो सोचते हैं कि कौन से स्कूल में उसको प्रवेश कराऊं जहां व्यवस्था अच्छी हो हॉस्टल अच्छे हो विद्यार्थी अच्छे हों अनुशासन अच्छा हो विद्यार्थियों का वहां के अध्यापकों का आचरण समाज में अच्छा देखा जाता हो हम सब माता पिता ये चाहते हैं और हम ऐसे ही स्कूलों में उनको प्रवेश दिलाते हैं लेकिन जिस स्कूल की हमें ये पता लग गया है कि इस स्कूल की पूरे अजमेर में बदनामी है उस स्कूल में कोई अपने बच्चे को दाखिल कराना चाहेगा मतनी तो समस्या को दाखिल कराना चाहेगा कोई उसमें ले जाना चाहेगा नहीं माता पिता चाहेंगे नहीं मुझे अपने तो बच्चे का भविष्य बनाना है और वो अच्छे से अच्छे स्कूल में उसको डालेंगे डीए स्कूल जिसको हम कहते हैं कि उसकी बहुत सारी शाखाए हैं डीए स्कूल पहले भी शायद आप लोगों को बताया होगा कि वहां एक माता पिता अपनी बच्ची को लेकर के पहुंचे कि यहाँ हम उसको प्रवेश दिलाएंगे आर्य समाज का विद्यालय है दयानंद का विद्यालय है तो यहां बहुत सारी चीजें हमारे बच्चे को मिलेंगी इस आशा से वो व्यक्ति गए अपनी बच्ची को लेकर के लेकिन वहां के अध्यापक और बच्चे क्या कह रहे हैं कहने अगर अपने बच्चे का तुम्हें भविष्य खराब करना है तो यहां इसको प्रवेश दिला दो देखिए आप उन अध्यापकों का क्या क्या मस्तिष्क काम कर रहा है और उन बच्चों का क्या मस्तिष्क काम कर रहा है कि अगर अपने बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो यदि अपने बच्चे का जीवन खराब करना चाहते हो तो आप इस डी स्कूल में अपने बच्चे को भर्ती करा दो क्या निकल रहा है ये संकेत कहाँ जा रहे हैं हमारे ये संकेत किस ओर इशारा कर रहे हैं ये संकेत इस बात को इशारा कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा मस्तिष्क को विकसित करती है और मस्तिष्क को आगे बढ़ाती है लेकिन उसका अध्यात्म से प्रेम से प्यार से ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा से माता पिता के प्यार से कोई बिल्कुल लेना देना नहीं है बिल्कुल सपाट है मामला और ऐसी स्थिति में अगर हमारा कोई सहायक हो सकता है तो उनके पास तो वो प्रकाश नहीं है कि जिसके प्रकाश में वो अपने जीवन को देख सके अपने जीवन की जांच कर सके अपने अंदर को वो अंदर का जो कलुष है अंदर का जो आचरण है उसको वो थोड़ा सा उस पर निरीक्षण कर सके पर हमारे पास तो बहुत सारे शास्त्र हैं, हमारे पास तो बहुत सारे बहुत सारे उपनिषद हैं, दर्शन है और उनमें रात दिन वही बातें लिखी गई है वही बातें उनमें आती है वही बातें हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से तो काम नहीं चलता है अगर पढ़ाने से काम चलता होता तो तो सब अच्छे बन गए होते पर नहीं बनते अच्छे इसलिए जो हमारे गुरुकुलों में भी जो एक शिकायत रहती है कि अच्छे बच्चे नहीं आते जो अच्छे बच्चे आए उनके साथ हमने क्या किया जो अच्छे बच्चे आए उनके साथ हमने क्या किया उनके साथ में कैसा व्यवहार किया अब जो जब वो अच्छा बच्चा जब बड़ा होकर के आत्मनिर्भर बनता है और जब उसके बच्चे होते हैं तो उसके वो कटु अनुभव उस बच्चे को गुरुकुल जाने से रोक देते हैं कि गुरुकुल में नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों को क्योंकि उस बच्चे का अनुभव है कि मैंने गुरुकुल में किस तरह का कष्ट झेला है हजार लोगों को वो कहेगा कि भूल करके भी अपने बच्चों को गुरुकुल मत भेजना अगर अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो गुरुकुल में भेजो जैसे डीएवी स्कूल में बात कर रहा था कि अगर अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करनी है तो डीएवी स्कूल में दाखिल करा लो इस तरह की जो बातें हैं उनका आधार कौन है उनके स्रोत कहां से है उनके स्रोत हमारे अंदर ही है हम अपने आचरण पर अपनी बाणी पर अपनी क्रियाओं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ध्यान इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि क्योंकि राग द्वेष इतना अंदर भरा पड़ा है कि वो हमें साफ साफ देखने ही नहीं देता है निष्पक्ष व्यक्ति ठीक से जी सकता है जो व्यक्ति निष्पक्ष है तटस्थ है जिसका अंताकरण साफ है जो ईश्वर का ध्यान करता है सच्चे मन से वही व्यक्ति ठीक से जीवन चला सकता है और दूसरों को जीवन दे सकता है और जो इन चीजों से वंचित हैं जिनके जीवन में कोई इस तरह का प्रकाश नहीं है और उनके संरक्षण में अगर विद्यार्थी के माता पिता अपने विद्यार्थी को सौंपते हैं भेजते हैं उसको शिक्षा दिलाते हैं तो जैसे उस अध्यापक का जीवन बुझा हुआ है उसमें कोई प्रकाश नहीं है कहीं जो कोई ऐसी किरण नहीं है उस विद्यार्थी का जीवन भी निश्चित रूप से अंधकार में घिरा हुआ होगा तो ये आज का जो वेद मंत्र है ये हमारी आंखें खोलने वाला है अगर हम कुछ समझे तो धर्म किसका नाम है धर्म इसका नाम नहीं है कि हमने ठीक है स्वाध्याय कर लिया धर्म हो गया धर्म का मतलब है चिंतन विचार विवेचना और उस धर्म और चिंतन और विचार करके और फिर अपने जीवन में उनके प्रयोग करके देखना कि मेरा जीवन किस तरह का चल रहा है कहा जा रहा हूं मैं मेरे दुर्व्यवहार से कितने लोग कष्ट पा रहे हैं अगर उसको ये सब सोचने का विचारने का अवसर नहीं है तो कहीं कोई प्रगति नहीं होने वाली है और रह गई कि बच्चे बन भी जाते हैं तो बच्चे स्कूल में भी बन जाते हैं जिनको बनना होता है वो स्कूल में ही बन जाते हैं। भगत सिंह कोई गुरुकुल में नहीं पढ़ा था वो कालेज का विद्यार्थी था और वो बना तो जो बनने वाले होते हैं चाहे वो गुरुकुल में पढ़े स्कूल में पढ़े वो तो बन ही जाते हैं। लेकिन जिनको एक अच्छी शिक्षा का अवसर मिला हुआ है तो यदि वो अध्यापक अपने बच्चों को इस तरह से देख ले जैसे की स्वामी जी ने एक आज उदाहरण दिया है कि जैसे एक गाय अपने बछड़े को भरपूर प्रेम करती है उसके दुख दर्द को देखती है उसकी रक्षा करती है तो ऐसे ही अगर आचार्य अपने बच्चों के बीच में अध्यापक हो या आचार्य अगर अपने बच्चों के बीच में इस तरह का इस तरह का भाव इस तरह का प्रेम इस तरह का व्यवहार नहीं दे पा रहा है तो स्वाभाविक है कि हम द्रोणाचार्य को तो दोष देते कि द्रोणाचार्य महाभारत का मूल आधार था द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को नहीं सुधार पाए हम अपने शिष्यों को कितना सुधार पा रहे हैं। तो कारण पर दोष दिया जाता है कार्य पे दोष नहीं दिया जाता कारण अगर हमारा गलत है अगर कारण हमारा गलत है अगर हमारा शिक्षक गलत है तो स्वाभाविक है कि हमारे विद्यार्थी भी गलत होंगे शिक्षक यदि क्रूर है हिंसक है तो स्वाभाविक है विद्यार्थी भी क्रूर और हिंसक होंगे ही इस बात से कोई संदेह नहीं किया जा सकता तो स्वामी जी इस वेद मंत्र के माध्यम से संकेत करते हैं कि जैसे एक गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है वैसे ही माता पिता को चाहिए गुरुजनों को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ अपने विद्यार्थियों के साथ प्रांतवाद भाषावाद जातिवाद इन सब वादों को अपने मन से निकाल करके कि ये सब हमारे बच्चे जैसे सबके साथ में अच्छी तरह अगर हम व्यवहार कर सकते हैं तब तो सफलता है शिक्षा की तब तो हम आशा कर सकते हैं कि देश में कोई सुधार होगा तब तो हम आशा कर सकते हैं कि गुरुकुल की महिमा हम मंच से गा सकते हैं वरना गुरुकुल का पढ़ा हुआ बालक गुरुकुल की महिमा मंच से नहीं गा पाएगा बहुत मुश्किल है हाँ वो नाटक कर ले तो एक अलग बात है क्योंकि नाक कटती है कि गुरुकुल का पढ़ा हुआ बालक और गुरुकुल की निंदा कर रहा है तो इसलिए अपनी नाक को बचा करके वो भले ही ऊपर ऊपर से कुछ भी कहता रहे लेकिन अंदर तो उसके घाव हैं और उन घावों पर उसने मरहम तो लगा दिए लेकिन भरे नहीं है वो वो भरे भरे नहीं उनको सारी बातें याद आती है कि जब मैं छोटा बच्चा था गुरुकुल पढ़ता था कैसे कैसे लोगों ने मेरे साथ व्यवहार किया कैसे आएंगे बच्चे गुरुकुल पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। वो भाग जाते हैं या परेशान होकर के चले जाते हैं तो इस शिक्षा के माध्यम से इस वेद मंत्र के माध्यम से अगर हम ये विचार कर लें कि हमारे जो माता पिता हैं जो गुरजन हैं वो बादशल भाव से अपने शिष्यों को और अपने बच्चों को वो शिक्षा प्राप्त कराने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं और उस बच्चे को सुसंस्कारित करने के लिए निरंतर उनका प्रयत्न लगा रहता है निरंतर अपने बच्चे के ऊपर उनकी निगरानी रहती है बच्चे को पीटते भी हैं मारते भी हैं दंड भी देते हैं पर कैसे व्यवहार भानों में लिखा हुआ है कि, कि जो आचार्य अपने शिष्यों का ताड़न तो करें परंतु कैसे प्रेम भाव से करें प्रेम भरे हाथों से करें वहां पर स्वामी जी ने विशेष शब्द डाला है स्वामी जी का एक एक वाक्य जो है वो हमारे आचरण में परिवर्तन ला सकता है अगर हम उस पर विचार करें तो पर हम हमारे मस्तिष्क ऐसे बन गए हैं कि हम उन पर विचार ही नहीं कर पाते मैंने कहा ना कि जैसे धुंधला शीशा हो धुंधला दर्पण हो और हम उसमें मुंह देखना शुरू कर दे हम कैसे देख पाएंगे वो कालिख लगी हुई है हम कितने सुंदर दिख रहे हैं पर कालिख हमारी सुंदरता को दर्पण में दिखाई नहीं पाएगी उसके लिए चाहिए साफ सुथरा दर्पण तो ऐसे ही हमारे अंदर जब मनोविकारों की एक, एक जो अवस्था है क्षण क्षण में हमारे अंदर जो तूफान उठते रहते हैं झंझावात उठते रहते हैं और हम उसमें हिल जाते हैं हम अपने को स्थिर नहीं कर पाते और ये सबके मन की कहानी है ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति से कैसे आशा कर सकते हैं कि वो व्यक्ति ठीक स्थिति में अपने मन का संतुलन बना करके अपने विद्यार्थियों को ठीक शिक्षा दे पाएगा हम कैसे कर सकते हैं उनसे उम्मीद कैसे कर सकते है क्योंकि वो स्वयं असंतुलित है स्वयं ही वो इतना भीतर से असंतुलित है अराजकता उसके अंदर छाई हुई है और उसके संरक्षण में बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे कुछ नहीं सीख सकते हाँ ये तो सीख सकते हैं ठीक है जैसे गुरुजी जी आरा, पूरी तरह से भरे हुए हैं, ऐसे मैं भी भरूंगा अमेरिका में क्या होता है कई बार ऐसी घटनाएं आती रहती है एक बच्चे के मन में आया बच्चा पढ़ता था और पिस्टल था उसके हाथ में और चार पांच प्रोफेसर खड़े हुए थे शायद पांच थे पता नहीं दस थे और उसने पिस्टल निकाली और धा, धा, धा, धा, धा करके सबको उड़ा दिया पकड़ा गया पूछा कि भाई तुमने क्यों किया ऐसा बेटे क्यों किया तुमने बोला बस मेरे मन में आ गया मन में नहीं आता है वो आक्रोश था उनके प्रति उन प्रोफेसरों के प्रति उन अध्यापकों के प्रति आक्रोश बना हुआ था कि ये ऐसे लोग हैं ये इनसे शिक्षा लेने का मतलब है अप, अपने को असंतुषित करना दुख में डालना तो उनके जो व्यवहार थे उन व्यवहारों के कारण से उस बच्चे के मन में आक्रोश था और आक्रोश के कारण से ही उन दस प्रोफेसरों की हत्या हो गई तो ये हम जो शिक्षा हम जो दे रहे हैं अगर हमारा इस शिक्षा के साथ में हमारे जीवन का आचरण हमारा प्रेम हमारी सहानुभूति अगर उन बच्चों के साथ में जुड़ी हुई नहीं है तो कभी भी बच्चे बच्चे कभी भी बड़े होकर के माता पिता के प्रति गुरुजनों के प्रति दयावान नहीं बन सकेंगे कृतज्ञ इनको का, इनको क्या है कृतज्ञ तो नहीं कह सकते लेकिन कभी दयावान नहीं बन सकते ऐसे बच्चे हिंसक बनेंगे हिटलर बनेंगे ऐसे बच्चे हिटलर बनेंगे ये और हिटलर बन करके आप जानते कि हिटलर ने कितना नुकसान किया था उसने ऐसे गैस चैम्बर बनवाया कि जिसमें एक बार में बटन दबाओ तो पता नहीं एक लाख आदमी दो लाख आदमी एक क्षण भर में राख बन जाते थे वो कौन हिटलर था वो हिटलर वो बच्चा ही था छोटा वो हमारी आपकी तरह ही कभी बच्चा रहा था उसके मन में ये क्यों इस तरह की चीजें आईं? क्योंकि बचपन में उसके इन हिंसक भावों पर उनके अभिभावकों ने उनके शिक्षकों ने इन पर ध्यान नहीं दिया परिणाम यह हुआ वो राक्षस होना तो अगर हम अपने मन में एक विचार बना ले कि हमें केवल पाठ्यक्रम पूरा नहीं कराना है हमें अष्टाध्यायी पूरी नहीं करानी है हमें प्रथनावृत्ति पूरी नहीं करानी है हमें अंग्रेजी विज्ञान ये कंप्यूटराइज सिस्टम यही केवल हमारा उद्देश्य नहीं है हमारा उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर ऐसी संवेदनाओं को को अंदर डालना ऐसा उसका हृदय बनाना ऐसे उसके अंदर जीवन मूल्य डालना कि वो गुरूकुल से जब बाहर निकले तो दस जगह जाके गुरूकुल की प्रशंसा करे अरे उस गुरुकुल में तो अपने बच्चों को जरूर भेजो वो तो मनुष्य बनाने की फैक्ट्री है और लेकिन अगर हमने बच्चों के साथ में इस तरह गलत व्यवहार किया तो कहेंगे शैतान बनाने की फैक्ट्री है वहां मत भेजना शैतान बनाने का कारखाना है अब शैतान बनाने के लिए कौन भेजेगा अपने बच्चों को इंसान बनाने के लिए भेजते हैं स्कूलों में भी अपने बच्चों को इंसान बनाने, बनाने के लिए भेजते हैं पर वहां वो मशीन बन जाते इंटरनेट बन जाते हैं बच्चे वहां कंप्यूटर बन जाते हैं जैसे कंप्यूटर में हम जो जो डालते हैं वही आउटपुट आता है वही सूचना जाती है तो ऐसे ही अगर बच्चे हमारे केवल मशीन बन रहे हैं केवल कंप्यूटर बन रहे हैं उनके अंदर ना कोई दया है ना कोई करणा है ना कोई प्रेम है ना कोई सहानुभूति है ना कोई आस्तिकता है तो ऐसे बच्चों का ऐसे सिखों का क्या होगा ऐसे विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए तो ये विद्यालय नहीं है वास्तव में अविद्यालय है ये इनके अंदर कोई आत्मिक शिक्षा की बात नहीं दी जाती और जिस विद्यालय में जिस जिन उनमें इनमें आत्मिक शिक्षा की बात अगर नहीं दी जाती है तो मैं समझता हूं कि इन विद्यालयों से इन गुरुकुलों से कोई लाभ होने वाला नहीं है भले ही आप लोगों को मेरी बात कुछ कड़वी जरूर लगी होगी लेकिन ये कड़वा सच है और मुझे गुरुकुल की ऐसी बहुत सारी घटनाएं याद है कि अगर मैं सुना दूंगा तो आपके कान खड़े हो जाएंगे लेकिन मैं सुनाता नहीं हूँ के वो कड़ू कटु अनुभव है मेरे बहुत कटु अनुभव है आपके सामने रख नहीं सकता मैं तो ये हमारे लिए एक चेता बनी है कि हम मंच से वैदिक संस्कृति और गुरुकुल की महिमा गाते गाते हमारी बाणियां थक जाती हैं, हमारे हाँ, हाँ, हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं हम खूब लंबे चा, चा। चौड़ी छाती करके गुरुकुल की महिमा गाते हैं सावधान रहो गुरुकुल की महिमा गाने से गुरूकुल की महिमा गाने से गुरूकुल की उन्नति नहीं होगी स्कूल की उन्नति नहीं होगी गुरुकुल में जब तक इन बिंदुओं को हम शामिल नहीं करेंगे तब तक, तक हम मंच पर से गुरुकुल की प्रशंसा गाने के अधिकारी नहीं बन सकते नहीं तो थोड़ी देर के लिए तालियां बजा देंगे लोग बाई बाई लूट देंगे लेकिन जब देखेंगे कि हाँ गुरूकुल में इस तरह का चलता है लोग हट जाएंगे पीछे हट जाएंगे कोई भूल करके भी अपने बच्चे को नहीं भेजेगा हाँ आप बेचारे जैसे मान लो गरीब घर के हैं अनाथ हैं माता पिता नहीं हैं गरीब परिवार के हैं नहीं पढ़ा सकते तो ठीक है भेज दो अपना अपना जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर लेगा इस तरह के बच्चे तो आते रहेंगे क्योंकि दुकान है ये और दुकान में कोई ना कोई ग्राहक तो आता ही रहता है एक गया दूसरा आया तो ये आज का जो वेद मंत्र है हमें बहुत सारे संकेत कर गया है और हम ऋषि दयानंद जी की भावनाओं का अगर सम्मान करते हैं ऋषि दयानंद जी के अगर हम शिष्य हैं, तो ऋषि दयान जी की घटनाओं को हम पढ़ें कि उनके जीवन में कितनी सहनशीलता थी कितनी आस्तिकता थी कितना उनके अंदर लोगों के प्रति प्रेम था अगर इन भावनाओं पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे तभी हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है वरना तो इसी तरह से ये छाती कूटा माथा फोड़ा जिंदगी चलती रहेगी इतनी ही बात को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कोई सूचना हो तो दे दीजिए धन्यवाद